शिवपुराण कैलाश संहिता अब अन्य देव तद विदितादो इस महावाक्य विचार करते हैं बुने अन्य देव तद्विदिताधो अविदितादधि इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ सुनो विदितात् यह पद अयथा विदितात्थ के एक उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है अपने और पराये के भेद सता के अर्थ में प्र हो सकता है वह विदित से भिन्न है अर्थात जो असम्यक असम्य रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है इसी प्रकार जो यथावस्व रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर पर है परंतु जो आत्मा है वह सर्वस्वरूप है वह किसी से अन्य नहीं हो सकता अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है यह मानना चाहिए अब ऐसा आत्मा तथा यश्चा पुरुषे इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है इन दोनों में कोई भेद नहीं है जो पुरुष में है वही आदित्य में है इन दोनों में पृथकता नहीं है वह तत्व एक ही है उसी को सर्वरूप कहा गया है पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्यमय बताती है हिरण्य वाहने इसमें जो बाहुशब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता छांदोग्योपनिषद में जो जुति है या एसो अंतरादित्य हिरण्य पुरुषो दृश्यते हिरण्य स्मश्रू हिरण्य केश आ प्रणख्यात इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला सुवर्ण केशों वाला तथा नक्श लेकर केग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है अत वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभू ही है अब अहमअस्मी परम ब्रह्म परात परम इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ सुनो अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं वे शिव मैं हूं ऐसी वाक्याोजना आवश्यक होती है उन्हें को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परब्रह्म कहा गया है उसके तीन भेद हैं पर अपर तथा परात्पर रुद्र ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं यही क्रमशः पर अपर तथा परात्प पर स्वरूप है इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु परब्रह्म शब्द से कहे गए हैं वेदों शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही हैं वही मैं हूँ इसमें संशय नहीं है मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं बुने मैं शिव आत्मतत्व तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण करने होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहित हो गए फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ मैं सर्व हूँ सर्वात्मक हूँ जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा है जो भूत वर्तमान और भविष्यकाल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ सर्वो वही रुद्र सब कुछ रुद्र ही है जय श्रुति के मुख से प्रकट हुई है अतः शिव ही सर्व स्वरूप है क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ सर्वम खलविद्राक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हो नित्य मुक्त भी हूँ पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं जो सर्वात्मक सम्भू है वही मैं हूँ मैं शिव शिवस्वरूप हूँ वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं प्राणः सर्वः तत्वोच्चास्म्य हम प्राण सर्व सर्वात्मकोशहम जीवस्थातीव तस्वदा यूत भव्यतर्वे जन्मय्वाद वैरुद्रतपी सुचरा मुनीशिव मुखोदा सर्वात्मा परमयी गुण नित्यसम सस्मा पर्वती हमे ही खल्विद ब्रह्मेती वाक्या पूर्वमी पूर्णोंहम भावुक्तम ही वसव मत प्रसाद न मुक्ता मद्भाव्रिता जो सौ सर्वात्मको हम सर्ववाक्यामदेव शिवोदित ईसा वास्ोपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करे